श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ चतुर्थो महर्षि महर्षिव्यास का असंतोष इति मुनी वृद्ध कुलपति सूतम् बहुच सोनको ब्रवी व्यास जी कहते हैं उस दीर्घ सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सोनक जी ने सूर्य जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा सोनक सूत सोनकुवाच महाभाग वदनो महाभागवदनोवताम वर कथा भागवती पुण्या जदा भगवात् सोनक जी बोले जी आप आपवक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए कस्मिन युगे प्रवृत्ते ये वाक हेतुना कंोदिता कृष्ण कृतवान संगीताम मनिह वह कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण हुई थी मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस की का निर्माण किया था। तस्य पुत्रो एकांतमतिरुन्निद्रो एकांतो इवेयते। उनके पुत्र श्री सुखदेव जी बड़े जोगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एक मात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं दृष्टानुजात ऋषिप्यन दिव्यो हाधुन सुत चित्र तदक्षति मुनौ जगदूस्तवास्थ स्त्री पुभिधान तो सुत व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे इस आश्चर्य को देखकर, जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है पौरय उन्मत्त कुंजांगल देश में पहुंचकर हस्िनापुर में वे पागल गूंगे तथा तो जड़ के समान विचरते होंगे नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना संवाद पांडवी राजा राजर्षि राजित का इन मौने सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई स गोदो हनुमात्र गृह सुगृह मेधि अवेक्षते महाभाग्य महाभारे जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूह जाती है अभिमन सुतम सुत प्राभुर्भागवतम तस्म महाश्चर्य करमाणी ची न सूर्य हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए सर सम्राट तो पांडू नाम मानवाधन राजोपिष्टो गंगायाम अनादित्याराक्ष वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का पर्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अंशन का व्रत लेकर बैठे थे न मंथी ये तमात्म शिवाय हिधना शत्र कथम सभी मंगल महो महाशुभि शत्रुघन अपने भले के लिए बहुत साधन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे वे एक वीर युवक थे उन्होंने इस दुष्ट लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की शिवाज लोकस्थ भूत य उत्तम श्लोक पर जना जना जीवंती नात्मा सौ जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया तत्सर्व न समाह चक्ष पृष्ठो यदि किंचन मंडे ताम विषे वहाँ स्नात वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूर्य इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए सूत तृतीय युग पर जातः पराशरा वाथ्याम कलया हरे सूर्य जी ने कहा इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राजस्वी रविमंडल एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान में बैठे हुए थे परापरग सऋ काले नक्त रंगता युगधर्मा प्राप्त युगे भौति भावा शक्ति तत्कृत अश्रद्धा सवान् दुर्मेधा रसीतायुष दुर्भगा जनान्वीक्ष मुनिव्येन चक्षुषा सर्वर्णाश्रमाण यद्यौंधित महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे उनकी दृष्टि अचूक थी उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते ऐसे समय के फेर थे। प्रत्येक युग में धर्म संस्कृता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का घास होता रहता है संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं उनकी बुद्धि कर्तव्यता का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनुष्य ने अपने दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया चातुर्होत्र कर्म शुद्धम प्रधानम वृक्ष वैदिक संत्ययी वेदमेकम चतुर्विधम उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के चार विभाग कर दिए ऋग यजुसामाथर्वाख्या वेदा चार इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यत व्यास जी के द्वारा ऋग यजु अथर्व इन चार वेदों का उद्धार पृथक करण हुआ इतिहास और पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है तत्र तत्रेदर पैल शाम गोमि कवि वै सम्पायन ए वैको निष्णतो जल साम उनमें से ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जैमि एवं जजुर्वेद के एकमात्र स्नातक स्नातक वै सम्पायन हुए अथर्वांगी गांसी सुमंतुर्दारुण पुनः इतिहास पुराणा पिता मेरीमर्षण अथर्वेद में प्रवीण हुए दरुणनंदन सुमन मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोम हर्षण से तो वेद व्यस्य शिष्य प्रशिष्य शिष्य साकिनो साखिभवत इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गईं तये वेदा दुर्मेधे पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण कम समझ में आ वाले कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सके स्त्री शुद्र द्विजबंधूनाम त्रयी श्रुतिगोचरा कर्मश्री अतिमूढ़ात्रेय एवेदि भारत महाख्यानम कृपया मुनातम स्त्री शूद्र और पति द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं इसलिए कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की एवं प्रवित्तस्य सदा भूता श्रीयसीध्वजा सर्वात्म के नीदा ना तथा सन्दादृशों यद्यपि व्यास प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ नातीम प्रोवाच धर्मवीन उनका मन कुछ खिन्न साथ हो गया सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्याधि मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे व्रते नया छंदोन मानता मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है भारत व्यवधे दर्शितः देशते धर्मादि स्त्री शूद्रादेरप्यु महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तथा चैमना अभिभू असंपन्ना भाथी सत्तमः यद्य मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ तथा भी मेरा हृदय कुछ अपूर्ण कामसा जान पड़ता है कि भगवता धर्मण निरूपिता प्रिया परम हंसाला प्रिया अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है वे ही धर्म परम हंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है तस्वी आत्मा मनमान कृष्णस्याघात श्रम प्रागुदारित श्री कृष्ण कृष्णद्वीपान व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ उन्हें आयादेव्यास जी तुरंत खड़े हो गए उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधिपूर्वक पूजा की ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमथ्याम संहितायाँ प्रथम स्कंधे नैविश्योपाख्या चतुर्थोध्याय